जगत सर्वम। दूरदर्शन आकाइ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है इंडियन सिनेमा के सुप्रसिद्ध कलाकार राइटर और डायरेक्टर राज कपूर उन फिल्म मेकर्स में से थे जिनके इन्फ्लुएंस ने हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया चाहे वो उनकी शुरुआती फिल्में हों जैसे आवारा बरसात बूट पॉलिश या फिर बाद की फिल्में जैसे मेरा नाम जोकर और प्रेम रोग इन सभी फिल्मों में आम आदमी को अपना जीवन और अपने सपने सजीव होते नज़र आते थे उनकी फिल्में बेहतरीन संगीत से लबरेज होती थी और हर फिल्म में एक सोशल मैसेज ज़रूर होता था अपने योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया जिनमें दादा साहेब फालके और पद्म भूषण शामिल हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर दूरदर्शन आकाइव्स की ओर से एक श्रद्धांजलि के रूप में आइए देखते हैं उनके साथ ये मुलाकात दर्शन वाले बैठे हुए ले रहे हैं कुछ इंटरव्यू नहीं नहीं मैं तो तो तो कल कल कल के लिए तो ही यहां। तो वो कल शाम तो कल वो वो फंक्शन है ना जी छह बजे है ना जी दादा साहब फालके अवार्ड जो दिया हाँ जी पहले का ठीक है नहीं जी नहीं दे thanks to kulsar bit sar proud privilege to be with you today and uh, hearty congratulations at the outset i don't think the the ada sahip palki award could have found a more fitting candidate this year certainly than you who is the thespian and perhaps the the greatest living veteran of hindi cinema of indian cinema today your reactions on the awards <laughs> my apne aap ko bada bhagyashali samajhta hu ki mujhe is saal ke liye दादा साहब फालके अवार्ड के लिए चुना गया है बेहद आप सबका आभारी हूं और बेहद खुश भी हूं इसके दो कारण हैं जी एक तो ये कुछ साल पहले पृथ्वीराज जी को दादा साहब फालके अवार्ड दिया गया था मरणोत्तर लेकिन फिर भी बड़े मान सत्कार से मैं उसे लेने गया था उनके लिए ये थोड़ा ही जानता था कि एक दिन भाग्य मेरे ही मुझे ही फिर बुलाएगा दरअसल ये भाग्य मेरा नहीं मेरे अकेले का नहीं यह अगर है तो उन संगी साथियों का जिन्होंने ये मुमकिन किया कि मैं इसके लायक इसके काबिल बनूं सिर्फ मैं ही नहीं मेरे वो सब साथी वो सब जिनका योगदान आर के फिल्म स्टूडियोज और आर.के के वजूद में आर.के क्या है अगर आज मुझे उसका एक नुमाइंदा चुना गया है और दादा साहब फालके अवार्ड दिया गया है तो दरअसल यह उन सब का है वो सब उसमें उतने ही हिस्सेदार हैं जितना राज कपूर है उनमें से कई साथी नहीं हैं चले गए कई साथी हैं मैं सब की तरफ से आप सबका बहुत ही आभार मानता हूं और मैं उनका आभार मानता हूं जिन्होंने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि अगर सब साथ हैं तो कोई वजह नहीं कि हम न जाने किसी भी क्षेत्र में क्या न कर दिखाएं क्या न अचंबे पैदा करते शुक्रिया इसके सिवा मैं और क्या कहूं कल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा भूलोगे तुम भूलेंगे वो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा ये शैलेंद्र जी का लिखा हुआ मेरा नाम जोकर के बारे में इस वक्त मुझे याद आता है कि जब उन्होंने कहा कि जीना यहा मरना यहां इसके सिवा जाना कहा फिर शैलेंद्र की बात याद आती है कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए मैं तो इस कदर दब गया हूं आप सबके प्यार से आपकी शुभकामनाओं से आपके स्नेह से के अब शायद वो प्रार्थनाओं का असर है जो उन सब ने मेरे साथ मिलकर जब हम काम कर रहे थे हर वक्त हर कदम कदम पर हम याद करते थे और कहते थे कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा मैं आप सबका बहुत बहुत मशहूर हूं शुक्रगुजार हूं आभार आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसा काबिल समझा यही प्रार्थना है आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मुझ में सांस है मैं आपके इस प्यार के योग्य काम करता रहूं बस इतना ही कहना